इसकी टीका अनुमानम परुम ये पर परेमास्पद यत ये, ये, तो, ये आत्मा है देखो दे आत्मा परमांद रूप पक्ष हे आत्मा साधे परमांद रूप प्रति वाक्य हो गया आत्मा परमंद रूप हैते पर प्रमास्पत्प्रेस्पदत्व तो परप्रेमास्पदत्व कहीं रहे परमानंद तो कहीं रहे आत्मा को छोड़कर कोई परमानंद नहीं और कहीं परप्रेमास्पदत्व नहीं यत्रत धूम हो तत्र बन्नी ये सामने इस व्यक्ति होती किंतु किन्तु जहां जहां परप्रेमास्पदत्व तत्र परमानंद रूपत्व परमानंद रूप निरिशय प्रेम एक में है सर्वत्र नहीं मिलता है तो व्यक्ति दृष्टांत करते हैं जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वही है यथा महान ये अन्य व्यक्ति कहते है जहाँ वन्नी नहीं है वहाँ धूम भी नहीं रहेगा यह साध्य अभाव तथा तो हेतु अभाव यथा जल हृदय इसी प्रकार हम व्यक्ति दिखाते हैं यह पर, जो साध्य अभाव वाला है वो हेतु अभाव वाला है ये व्यक्ति व्यक्ति का स्वरूप होता है यह परमानंद रूप न भवती देखो साध्य है परमानंद रूप जो परमानंद रूप नहीं होता है स्पदी जो परमानंद रूप नहीं, हो, नहीं है वो पर प्रेमास्पद नहीं होता <परप्रेमास> है जैसे घट घट परमानंद रूप है पर प्रेमास्पद है नहीं इसलिए क्या हुआ अपना परप्रेमास्पद होने से परमानंद रूप होगा तथा चाहे हम पर प्रेमास्पद न बढ़ती तो न ये आत्मा परम प्रेमास्पद घट जैसे घट पर प्रेमास्पद है अपना इस पर परम प्रेमास्पद नहीं होगा होगा नहीं होगा इससे बात नहीं होगा देखो न... तथा स्वयं पर प्रेमास्पद न भवती इतना आत्मा पर प्रेमास्पद नहीं।, नहीं होता है यदि yeah. होता, होता है तो क्या होगा जैसे घट पर प्रेमास्पद नहीं है और परमानंद रूप भी नहीं आत्मा पर नहीं है है। इसलिए क्या होगा परमानंद रूप न भवती इतना घट परमानंद रूप नहीं होता है आत्मा किन्तु परमानंद रूप न भवती इतने अर्थात परमानंद रूप होगा जय सिद्ध हुआ नानू आत्मनि अभी शंका करते है परमानंद रूप कैसे आत्मा में परप्रमास्पद तो कहां से आया कोई कहता धिंग मनु आत्मी धींग माम से उपलब्ध मानो चाहता मुझे धिकार है ऐसा काम कर दिया क्यों कर दिया मुझे अधिकार है ऐसे कोई पश्चाताप करके अपने को धिकार करते तो द्वेश दिखता है आत्मनि द्वेश उपलब्ध मानो चाह जहाँ द्वेश प्रेम है तो प्रेम कहाँ पर प्रेमास्पदत्व में असिद्धम अपने आत्मा में धिक्कार करता है द्वेष दिखता है तो प्रेम का विषय नहीं हुआ और प्रेमास्पद कहाँ से होगा सामान्य प्रेम का विषय नहीं हुआ मुझे से कहता है तो धिक्कार देश जब दिखता है प्रेमास्पदत्व में असिधम अस आत्मा में प्रेम विषय तो ही असिद्ध है कह परेमास्पद जो प्रेम विषयत्व जिसमें नहीं है उसमें परप्रेम विषय तो कैसे आएगा निर प्रेम विषय तो कैसे आएगा ऐसे शंका करने पर सिद्धांती कह देता है तुख संबंध निमित्त करते हैं न अन्यथा सिद्धत्व जो ऐसे माधिकार करता है वस्तु आत्मा में धिकार द्वेष नहीं वो धिकार करता है क्यों दुख संबंध निमित्त करते दुख हुआ कुछ दुख होने से अपने को धिकार करता है तो धिकार जो द्वेष है स्वाभाविक नहीं दुख संबंध निमित्त दुख संबंध निमित्त दुख संबंध निमित्त देश का निमित्त क्या हुआ दुख संबंध दुख संबंध निमित्त होने से अन्यथा सिद्ध तो आप अस्वाभाविका नहीं हुआ तो किस कारण से धिकार कर रहा है अन्यथा मतलब आत्मा परमानंद होने पर भी धिकार कर सकता है संबंध के कारण अन्यथा सिद्ध हो गया द्वेश देश हो गया अन्यथा सिद्ध अन्यथा सिद्ध मतलब देश के बिना भी ढींग ऐसा प्रयोग कर सकता है प्रेमण आत्मा ने अनुभव सिद्ध तो आत्मा में प्रेम तो का अनुभव सिद्ध है सबका प्रेम आत्मा में ये अनुभव से सिद्ध है कैसे अनुभव सिद्ध हम बताएंगे मैं एवं इति थी मां एवं इस प्रकार नहीं तुम जो पूर्व पीछे कहते हो द्वेष है आत्मा में प्रेमास्पद तो नहीं है आत्मा में ऐसी बात नहीं है प्रेमास्पद है क्योंकि प्रेम तो प्रत्यक्ष अनुभव है कैसा अनुभव है देखो सबको महानुभुव ही भूयासम इति प्रेम आत्मनि इच्छते आत्मनि प्रेम इच्छते इच्छते क्या दृश्य दिखता है आत्मा में प्रेम कैसे प्रेम है सब लोग मां न भूवम अहम न भुवम अहम माँ भूवम इतने मैं नहीं रहू ऐसा कोई नहीं चाहता है किन्तु क्या चाहते है भूया संगी तो यही तो प्रेम ही देखो अर्थ करते हि कार्थ यस्मात् मा न भूवम ही हे कार्थ है तु यमात्थ जिस कारण से आत्मनि विषय मान भुवम कोई नहीं कहता अहम न भुवम माँ भुवम मैं नहीं रहूं ऐसा नहीं सब चाहते मान भूवम मेरा अभाव कभी नहीं हो अहम माँ भूवम इतने न अहम माभुव इतने न मांगी लू हो गया, गया माँ भूबम इतने नहीं हो ऐसा नहीं अर्थात उसका अर्थ मामा असत्वम कदा भी माँ बोतो मेरे असत्व तो कभी नहीं हो मेरा असत्व तो कभी नहीं हो हमेशा मैं बना दो किन्तु भूयासम एवं भूयासम का अर्थ क्या है सदा सत्व में वाम भूयात मेरा सत्व हमेशा ही हो मेरी सत्ता हमेशा ही रही ऐसे सब लोग प्रयोग करते एवं विधम इस प्रकार प्रेम इच्छते शर्वीर अनुभूय ऐसे सब अनुभव करते प्रेम इसे दिखता है प्रेम आत्मा में इसलिए तो ना सिद्धि पूर्व पिछले ने कहा था आत्मा में प्रेम ही असिद्ध है क्यूँकी आत्मा में तो द्वेष है प्रेम नहीं प्रेम की असिद्धि तब प्रेम की असिध नहीं तो सिद्धांत ने अभी बता दिया जो द्वेष दिखता है वो दुख निमितक है स्वाभाविक नहीं है और आत्मा में प्रेम अनुभव सिद्ध है अभी पर प्रेम नहीं बताया केवल प्रेम सिद्ध कर दिया किंतु आत्मा में परमानंदत्व सिद्ध करने के लिए हेतु क्या है परम प्रेमास्पदत्व हेतु क्या है पर प्रेमास्पदत्व में प्रेमास्पदत्व भी सिद्ध हो गया इसी से महान भूगम ही हुआ समेत है आत्मा में प्रेम है प्रेम नहीं है इसे पूरा पीछे ने कहा था क्योंकि द्वेष दिखता है देख माम ऐसा कोई कहता है तो प्रेम नहीं तो प्रेम विषय तो नहीं रहेगा तो असिधि हो जाएगी तो अभी ये दूर हो गया अब तो न सिद्धि प्रेमास्पद तत्व है अभी, प्रेमास्पदत हो है। अभी प्रेमास्पदत हो है। प्रेमास्पदत तो होने पर भी परमा प्रेमास्पद तत्व जब सिद्ध नहीं तो परमानंद तत्व भी सिद्ध आगे शंका करेगी इसलोग को बोलो य परानंदः परप्रेमास्पदं परूपासि मां भूत स्वरूपासिद्धि पक्ष हेतु तो अभाव स्वरूपासिद्धि पक्षे है आत्मा उसमें यदि परप्रेमास्पदत्व रूप हेतु तो नहीं रहे तो स्वरूपासिद्धि होती तो स्वरूपासिद्धि रूप तो दोष नहीं क्योंकि उसमें तो प्रेमास्पद तो सिद्ध है प्रेम का विषय किंतु किन्तु तो कैसे सिद्ध होगा प्रेम विषय तो, तो सिद्ध हो गया पर प्रेम आप प्रेम का विशेष नहीं दिया पर रूप है परतव माना भावात प्रेम पर है इसमें कोई प्रमाण नहीं आत्मा में प्रेम है प्रेम का विषय सिद्ध होगा किन्तु परप्रेम विषय कैसे सिद्ध होगा आत्मा में जो प्रेम है वो पर है विषय है इसमें तो कोई प्रमाण नहीं प्रेमण परत माना भावा मान है प्रमाण भाव होने से विशेषणा सिद्धि हेतु रो हेतु में के दो से विशेषणाधि असिद्धि विशेषण सिद्धि विशेष से सिद्धि स्वरूपासिद्धि का भेद है अची दिवशेसना अची दिवशेसना सिदि, सिदि तो विशेषणा सिद्ध विशेषण है परम प्रेमा प्रेमास्पदत्व तो आत्मा में है किन्तु परम प्रेमास्पदत्व कैसे सिद्ध होगा पर प्रेमास्पदत्व आत्मा में जो प्रेम है वो परत सिद्ध हो जाए तब तो पर प्रेमास्पद होगा परत्व सिद्ध नहीं हुआ तो केवल प्रेमास्पदत्व तो सिद्ध हुआ प्रेम के परत्व सिद्ध नहीं होने से विशेषण रूप हेतु के जो विशेषण है परत्व रूप विशेषण वो सिद्ध हो गया प्रेमास्पद तो हो जाए पर प्रेमास्पद नहीं हुआ तो परत्व रूप विशेषण की सिद्धि नहीं हो तो हेतु में दोष रहा स्वरूप सिद्धि दोष हेतु अब हो गया परत्व विशिष्ट प्रेमास्पद रहेगा जब परत्व प्रेम में नहीं आया तो परत विषय प्रेमा का विषय आत्मा हुआ नहीं हुआ तो आत्मा में हेतु नहीं देगा तो स्वरूप जो हो जाएगी तो विशेषनाथ धिरुपदोष रूप दोष हेतु तो में ऐसा संकाकरण से उत्तर देते हैं तत्प्रेमात्मात्र अतः तत्परम पर अेम तत्प्रेम आत्म प्रेम तो आत्मार्थम अन्यत्र अन्यत्र यत प्रेम तत तो आत्मार्थम अन्यत्र विषय में भोजन अन्नादि में घटापटा रूप रि में जो प्रेम है यत तो प्रेम अन्यत्र तत तो आत्मार्थम प्रेम जहां अन्य है सुख साधने अपने सुख साधन हो उसे, होता है उसे है प्रेम होता है अपना सुख साधन है उसे प्रेम होता है दूसरे सुख साधन में हमको सुख नहीं मिलेगा तो सभी प्रेम नहीं होता है अन्यत्र यथ प्रेम अन्यत्रोजन आदि में विषय में।, में जो प्रेम है तथा प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम अपने लिए अपना से अपना भोग साधन तभी अन्यत्र प्रेम होता है विषय में जो प्रेम हुआ वह आत्मा में प्रेम के कारण आत्मार्थम अपने लिए अपना साधन है तो प्रेम होता है अपना साधन है तो प्रेम नहीं अन्यत्र प्रेम तथ किमर्थम आत्मार्थ अपने लिए आत्मा में जो प्रेम है और दूसरे लिए दूसरे में जो प्रेम है वो अपने लिए अपने जो प्रेम है किसके लिए नेवम आत्मी आत्मनि यद प्रेम तथा प्रेम अन्यर्थम अपने आत्मा में जो प्रेम है वो दूसरे के लिए दूसरे में जो प्रेम है वो अपने लिए कोई पुत्र को प्रेम करता है पुत्र में किसके लिए अपने लिए अपने चुको साधन पुत्र है दूसरे पुत्र में प्रेम नहीं अपने पुत्र में प्रेम है अपने पुत्र टेढ़ा मेड़ा कैचा दिखे वो अच्छा लगेगा अब दूसरे पुत्र अच्छा दिखे तो उतना अच्छा प्रेम नहीं अन्यत्र जो प्रेम होता है किसके लिए आत्मार्थम आत्मा में जो प्रेम किसके लिए किसके लिए ये पुस्तक में भोजन में अन्य जलाद में प्रेम है आत्मार्थम आपना में जो प्रेम है पुस्तक के लिए भोजन के लिए किसके लिए है नैब अन्यर्थम आत्मनि आत्मनि एवं न अन्यार्थम न देखो युक्ति कैसे समझो अ प्रेम तत्म आत्मा आत्मन येम तथम अन नहीं अन आत्म आत्मन अन न आत्मन येम तत्म अनती आत्माज प्रेम अनिया अनेज प्रेम आत्मा आत्माज प्रेम अनिया नहीं तब क्या चिथ्द हो आत्माज प्रेम स्वाभाविक और विषय में जो प्रेम हुआ स्वाभाविक हुआ <laughs> वो अपना भोग साधन है इसलिए प्रेम है। <laughs> तो परम प्रेम किस में आत्मा में है विषय में आत्मा, आत्मा, आत्मा आ, में अतस्तत परमम इसलिए आत्मा में जो प्रेम है परम हुआ क्योंकि अन्यत्र जो प्रेम है वो आत्मा के लिए आत्मा में जो प्रेम है दूसरे लिए किसके लिए नहीं इसलिए आत्मा में प्रेम है और के भोग साधन में प्रेम है किन्तु अधिक प्रेम किस में आत्मा में अतस्त परमम अर्थात आत्मा में जो प्रेम है वो परम हुआ आत्मा में परम प्रेम में सिद्ध हो गया पहले प्रेम सिद्ध हो गया महानुभूपम ही भूयासम और परम सिद्ध हो गया क्योंकि आत्मा में जो प्रेम है वो अन्य के लिए नहीं अन्य में जो प्रेम है वो आत्मा के लिए है, आत्मा में जो प्रेम है वो अन्य के लिए नहीं है इसलिए आत्मा में जो प्रेम है परम सिद्ध हो गया तो पर प्रेमास्पदत्व हेतु आत्मा में सिद्ध हो गया क्या है तुम परप्रेमास्पदत्व सिद्ध हो जाने से परमाणु सिद्ध हो जाएगा साध्य तेन परमानंदता आत्मन तेन तेन हेतु न आत्मन परमानंदता आत्मा में परमानंदत्व पक्ष बनाए थे को आत्मा परमानंद रूप साध्य परमानंद रूपत्व परमानंदत्व पक्ष में आत्मा में परमानंदत्व तो सिद्ध हो गया क्योंकि हेतु तो सिद्ध हो गया परमाश पद्धत्व परिमाश पद्धत्व तो सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाणे अनुभव अनुभव प्रमाणे मान ही हुआसम इति प्रेम आत्मनिच्छ प्रेम सब करते सब लोग का अनुभव है आत्मा में प्रेम मान भूगम हे भूयासम इस प्रकार प्रेम आत्मनिच्छति ये हो गया आत्मा में प्रेम के लिए अनुभव प्रमाण पर परप्रेम होने के लिए युक्ति है अन्यत्र प्रेम तत्प्रेम आत्मार्थम आत्मार्थम येम तत्प्रेम तत्पेम अन्यर्थम न इसलिए आत्मा में जो प्रेम से हो गया और निरत्य से परम प्रेम कास्पद आत्मा होने से परमानंद रूप सिद्ध हो गया ठीक है देखो अन्यत्र अन्यत्र कहा प्रेम होता है स्वात्रित अन्यत्र अपने से भिन्न स्वात्रित अपने से भिन्न अपना तरित किसमें प्रेम होता है पुत्र आदि पुत्र को पुत्र प्रिय होता है जिसके पुत्र है आदि से वित्त धन संपत्ति सुख साधन जितने प्रेम होता है यद प्रेम तदाथम आत्मा के लिए प्रेम है आत्मार्थम का अर्थगत है तेसा आत्म से न स्वाभाविकम अन्यत्र पुत्र वित्त भोजन अन्न जल आदि में जो प्रेम है वो आत्मार्थ मित्र वो आत्मा श्रेषत्व निमित्त आत्मा का शेष है आत्मा का उपकार के अपना उपकार के तो प्रेम होता है अपना सुख साधन है आत्मा का ये शेष हुआ आत्मा है शेषी शेष हो अस्त शेषी शेष होता आत्मा का उपकार का सब जो सुख साधन है हमारा श्रेष है आत्मा है शेषी उपकार्य है आत्मा उपकार का सब विषय है उसमें विषय में आत्मोपकारकत्व है, आत्मोपकार उपकारकत्व उपकार, ही। आत्म उपकार रहन से ही प्रेम हुआ स्वाभाविक प्रेम विषय में किसी नहीं हुआ आत्मशेषत्व निमित्तकम आत्मोपकारत्व तो के कारण देखो दिया प्रेस आत्मशेषत्व निमित्तकम है वो अन्यत्र जो प्रेम होता है आत्मशेषत्व निमित्तकम आत्मोपकार तो के कारण ही प्रेम होता है स्वाभाविक है न स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं भोजन प्रेम है भोजन में पेट भर खा लिया अभी कोई खाया खिलाओ है मौका बंद करने का बहुत भर गया खा लिया बहुत खा लिया फिर कोई खिलाव खाओगे क्योंकि उसमें अपना उपकार नहीं। तो उसमें क्या हुआ विषय में प्रेम नहीं था आत्म उपकार से सत्व तो नहीं उपकार उपकारकत्व तो नहीं था प्रेम नहीं होता है स्वाभाविक प्रेम हो तो खाते रहो ऐसा नहीं होता एवं आत्मनि विद्यमान प्रेम आत्मा में जो विद्यमान प्रेम है अन्यर्थम न न के आज स्वल्प विराम कमा चाहिए आत्मा ने विद्यमान प्रेम अन्य अर्थम आत्मा में प्रेम है वो है नहीं अन्य अर्थम न नहीं क्यों आत्म नो अन्य से सौ निमित्त को न होती आत्मा किसका उपकार के इसलिए आत्मा में प्रेम होता है ऐसा होता है आत्मा किसका उपकार होने के कारण आत्मा का में प्रेम ऐसा नहीं होता है किन्तु आत्म निमित्त कमेगा आत्म तो क्या आत्मा में क्यों प्रेम होता है उसका निमित्त क्या है आत्मत्व आत्मत्व तो ही निमित्ता आत्मत्वाद प्रेम और कोई नहीं विषय में शब्द स्पर्शाद में प्रेम किस ले अपना उपकार कौन से और में प्रेम आत्मत्व है तो और कोई निमित्त है स्वाभाविक हो गया आत्मा में प्रेम स्वाभाविक विषय प्रेम स्वाभाविक नहीं हुआ और तो आत्मा उपकार उपकारकत्व तो के कारण आत्म उपकारक निमित्ता किंतु आत्मता निमित्त में है अब तो निरुपाधिक निरूपाधिक प्रेम किसमें है आत्मा में विषय में प्रेम निरुपाधिक है नहीं सौपाधि का हो गया उपाधि हो गया आत्म तो आत्म उपकारक विषय तो में प्रेम है और आत्मा में जो प्रेम है किसका उपकार को होने से किसी का उपकार नहीं जिससे निरुपाधि का प्रेम हुआ अब तो अथ निरुपाधिकम परम हो गया आत्मा में जो प्रेम है परम हुआ परम का अर्थ निरतिश निरतिश है नास्ती अतिशय यशमा जिसे अतिशय नहीं उससे बढ़कर अधिक प्रेम किसी में नहीं आत्मा में सबसे प्रेम अधिक है फलितम क्या निष्पन्न हुआ फलितम निष्पन्न कहते तेना आत्मन परमानंदता आत्मा में परमानंदते निजय प्रेमास्पद चुए न का निजिशय प्रेमास्पद चुए न निजतिशय प्रेम का विषय होने से तेन का अर्थ हुआ निज अतिशय विषय होने से आत्मन परमानंदता आत्मा परमानंदते अर्थात नृत्य से सुख स्वरूपत्म सिद्धम आत्मा में कैसे सिद्ध हुआ नृत्य से सुख रूपत्म नृत्य से सुख रूपत्म सिद्ध हो गया श्लोक बोलोत्र अभी नौ श्लोक हो गए नौ से दो श्लोक का मंगलाचरण आदि हो तो गया सात श्लोक हो गए वेदांत का विषय में एक ही सप्त श्लोके प्रतिपादित अर्थम संक्षिप दर्शे थी ये सातों श्लोकों के द्वारा जो अर्थ का प्रतिपादन किया गया वो प्रतिपादित अर्थों को संक्षिप से दिखाते आगे श्लोक में इसम सचित परानंद आत्मा युक्त्या तथा विदम् आत्मा विदम परम ब्रह्म तयक्य सत्यूप्यूपन प्रकारेण आत्मा युक्तिया आत्मा सत चित सिद्ध आत्मा सतचित परानंद सिद्ध हुआ आत्मा सदरूप है चिद रूप अपरानंद है ये से सिद्ध हुआ युक्तिया से सिद्ध हुआ आत्मा सदरूप है चिद रूप है परानंद आत्मा सदरूप कैसे पहले ज्ञान सिद्ध क्या ज्ञान नित्य विषय भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान जागर सपन सुश्रुति माँसा देवी को कल्पना में ज्ञान एक सिद्ध हुआ एक होने से उत्पत्ति नाश रही था तो ज्ञान नित्य सिद्ध हो गया जो नित्य है वही सत्य नित्यत्व सत्यत्व एक नित्य होने से सत्य है नित्य होने से सत्य होने, होने से जो काल में रहता है वही सत्य होता है तो ज्ञान नित्य सिद्ध होने से और सत्य सिद्ध हो गया सत्य भी हो गया क्योंकि जो नित्य हो सत्य इतने सिद्ध हो गया पहले ज्ञान नित्य है और सत्य सिद्ध होने पर यह संपित ज्ञान को कहा यह आत्मा है ये आत्मा, है। ये संपीति आत्मा है क्या तू है स्वयं प्रकाश नित्यते सत्य स्वयं प्रकाशक ज्ञान पर हो गया आत्मा और आत्मा स्वयं स्वयं प्रकाश करने के लिए क्या ना आत्मा स्वयं प्रकाश है अवैध अपरक्ष दृष्टान्त क्या होगा हाँ घटाव ऐसा अनुमान सिद्ध रखना आत्मा को स्वयं प्रकाश है आत्मा स्वयं प्रकाश है अवैधत्व सिद्ध अपरक्षित्व आप व्यत्रिकण और आत्मा यम आत्मा संबित आत्मा है क्यों है संबित आत्मा क्यों है नित्यत्व सत्य सप्रकाशत्व नित्य और स्वप्रकाश है दृष्टान्त क्या बनेगा व्यत्रिक नित्य स्वप्रकाश कोई नहीं तो संबित आत्मा सिद्ध हो गया संविध ज्ञान आत्म सिद्ध होने से ज्ञान नित्य है और सत्य सिद्ध हुआ था तो आत्मा भी नित्य हो गया और सत्य हो गया आत्मा में नित्य तो सत्य तो पहले सिद्ध हुआ था अभी परमानंदत्व सिद्ध हो गया परमानंद तो भी सिद्ध किया तो आनंद रूपत्व तो सिद्ध करने के लिए मान भुगम ही भूया समिति प्रेम ये प्रेम अनुभव सिद्ध है और निरत्य प्रेम आत्मा में बताने के लिए युक्ति बताया अन्यत्र तत्प्रेम आत्मार्थम आत्मार्थ आत्मार्थम यर्थ प्रेम सत तो अन्यार्थम न इसलिए आत्मा में निरुपाधी का प्रेम है निरूपाधी का प्रेम होने से परमानंद सिद्ध हुआ तो आत्मा में क्या के सिद्ध हो गए सचित परानंद इतम सत चित्त है ज्ञान सतचित्त परानंद आत्मा है आत्मा सचिद परानंद सिद्ध हुआ कोई श्रुति परमाणु को, को लेकर के युक्तिया श्रुति से युक्ति से सिद्ध हुआ युक्तिया युक्तिया इतम युक्तिया आत्मा सचित परानंद सिद्ध युक्ति से ही सतचित परानंद आत्मा सिद्ध हो गया यदि युक्ति से सिद्ध हो गया तो श्रुत्यादि प्रमाण क्या करेंगे तथा विधम परम ब्रह्म में भी कहा गया तथा विधम परम ब्रह्म में परम ब्रह्म को कहा गया वो सत्य आनंद रूपे ब्रह्म सदरूप्रूप आनंद रूप विज्ञान आनंद ब्रह्म ज्ञान रूपे सदैव समय ग्रह सदरूपे सत चिथ आनंद ब्रह्म है आनं� ये में कहा गया तथा विधम परम ब्रह्म तथा विधम उस प्रकार उस प्रकार सचिव परानंद परम ब्रह्म में कहा गया आत्मा तो हो गया सचित परानंद और ब्रह्म श्रुति में कहा गया सचित परानंद है इतने मात्र नहीं तय्यम तयो जीव ब्रह्म और ऐक्यम जो आत्मा सचित है ब्रह्म भी सचित है जीव ब्रह्म एक है ये वेदांत में कहा गया वेदांत में दो चीजें पहले तथा परम ब्रह्म ब्रह्म भी सचिता आनंद है वेदांत में कहा गया तयक्यम तय मतलब आत्म ब्रह्मनो हो जीव ब्रह्मणो आत्मा ब्रह्म में ऐक्यम मतलब ये भी कहा गया शुत्यंतु उपदेश सुतेश में उपदिष्ट किया गया दो चीजें तथा विधम परम ब्रह्म तथा तो उस प्रकार जो आत्मा में सिद्ध हो गया युक्ति के द्वारा सत्य परानंद सिद्ध हो गया पर ब्रह्म भी, भी परीव ब्रह्म की एकता भी श्रुत्यंत उपदिश्यंत श्रुति का अंत वेदांत उपनिषद उसमें दोनों की एकता भी कही गई है उपदिश्य उपदेश की जाती है एकता या एक कम एक का спасибо <laughs> <laughs>